अध्यात्म रामायण युद्ध कांड चतुर हनुमान विख्या जिसने राम की अत्यंत प्रिया जनक नंदिनी सीता को देखा और आपके पुत्र का वध किया यह वही विख्यात वीर हनुमान है वे तो रजत संकाशो महाबुद्धि सुग्रीव मागम्या जत संबुद्रूर्ण सुग्रीमाने सीह सश्युविकक्रम रंभो नाम महासत्व लंका नाशियुम क्षमा जिसकी कांति चांदी के समान शुक्ल वर्ण है जो बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है तथा जो महाबुद्धिमान पुरुषार्थी और सिंह के समान अतुलित पराक्रमी बानर इधर देख रहा है वह रंभ है लंका को नष्ट करने में यह अकेला ही समर्थ है ए एस पश्यति राजेन्द्र दिगक्ष नायक राजेश्वर यह दूसरा वानर जो लंका की ओर इस प्रकार देखता है मानो जला ही डालेगा युद्धपतियों का नायक सरभ है नरस्य सेतुकर्ता इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस विविध और सेतु मानने वाला विश्वकर्मा का पुत्र महाबली नल ये सब भी प्रधान प्रधान योद्धा है वानरा नाम वर्णने व्यावाकेश्वर सूरा सर्वे महाकाया सर्वे युद्धाविकाण इन वानरों का वर्णन करने और गिनने की सामर्थ्य किसमें हैं ये सभी बड़े सूरवीर और विशालकाय और युद्ध के लिए उत्सुक हैं शक्ता सर्वे चूर्ण तुम लंकाम रक्षो रक्षोग गण सहतेषा बल संख्या प्रत्येक सुनु सुनो कोटि कॉटिशहस्रारे नव पंचायत तथा शंख सहसारुद राक्षसों के सहित लंका को चूर्ण करने में ये सभी समर्थ हैं अब मैं इनमें से प्रत्येक की सेना की संख्या बतलाता हूँ सावधान होकर सुनिए इनमें से प्रत्येक के नीचे इक्कीस हजार करोड़ हजारों सैकड़ों अरब सेना है बलमेतत थम, अन्ये हम वक्तुम सत्योष्मी रावण हे रावण यह तो मैंने सुग्रीव के मंत्रियों की ही सेना बताई है उनके अतिरिक्त औरों की सेना गिनाने में तो मैं सर्वथा असमर्थ सर्वथ असमो न साक्षा आदि नारायण परीता साक्षा जगद्देत चिक्ष जगदात्मकाभ्याम सुत्पन्नम जगस्थावर जम तस्म से जगत स्थूस तौ राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है वे साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं और सीता जी जगत की कारण रूपा साक्षात जगत रूप में शक्ति सकती है इन दोनों से ही समस्त स्थावर जंगम संसार उत्पन्न हुआ है अतः राम और सीता स्थावर जंगम जगत के माता पिता हैं हे पृथ्वी पतेह सोचो तो उनका बैरी कोई कैसे हो सकता है आप जिस जानकी को अनजान में ले आए हैं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 पंचभूतात्मके काये हे राजन क्षण छर में नष्ट होने वाले संसार में 24 तत्वों के समूह रूप इस क्षणभंगुर पांच भौतिक शरीर में जिसमें मल मांस अस्थि आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों की ही अधिकता है और जो अहंकार का आश्रय स्थान तथा जड़ रूप है आप क्या आस्था करते हैं आप तो इससे सर्वथा पृथक भोग भोग भोग भोग के लिए आपने आदि अनेकों पाप किए हैं संपूर्ण भोगों का भोगता व शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा पुण्य पापे समाया तो जीवे न सुख दुख कारण देह योग आत्मन सुख दुख के कारण रूप पूर्व जन्मकित पाप पुण्य जीव के साथ ही जाते हैं और वे ही देह संबंध आदि के द्वारा जीव को अहरनिश सुख दुख की प्राप्ति कराते हैं कर्ता जन्मनासादि जन्मनाशा जब तक अज्ञान जन्य अभ्यास के कारण जीव मैं देह हूँ मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करता है तभी तक उसे विवश होकर जन्म मृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं तस्मा तेहा महामते आत्मा शुद्ध विज्ञान आत्मा चलो व्यय अत हे महामते आप देह आदि में अभिमान छोड़िए आत्मा तो अत्यंत निर्मल शुद्ध स्वरूप विज्ञान में अविचल और अविकारी है जात्वात्मानं आपने अज्ञान के कारण ही वह बंधन में पड़कर मोह को प्राप्त होता है अतः आप आत्मा को शुद्ध भाव से जानकर नित्य उसी का स्मरण कीजिए विरतिम भज सर्वधर तीन स्त्री और गृह आदि सभी से उपराम हो जाइए क्योंकि भोग तो कुत्ते और सुक्रादि की जोनियों में तथा नरकादि में भी मिल सकते हैं देहम लब्हा विवेकाड्यम दिजत्व च विशेषतः वर्ष कर्म भूम सुदुर्लभ को विद्वात्वादेह भोगागो भवत् अतस्त ब्राह्मणो भक्त बहुतस्तन सन्नीव सदा भोगावसी कित पर त्यक्तासंगं सश्रय राम मेवा भक्त सर्वदा सीताम चरो परत्मा सदत विवेक बुद्धि से युक्त मनुष्य शरीर पाकर उसमें भी विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो देह में आत्म बुद्धि कर भोगों का सेवन करेगा अतः आप ब्राह्मण शरीर और शोभी पुलस्तनंदन विश्वा के पुत्र होकर अज्ञानी के समान सदा ही इन भोगों की ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं आज से आप सब प्रकार का संग छोड़कर अति भक्ति भाव से सदा परमात्मा राम का ही आश्रय लीजिए और सीताजी को भगवान राम के अर्पण कर उनके चरण कमलों की सेवा कीजिए विमुक्ता सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम प्रयास नोचेत गुनरावृति वर्जित हितमेव हितमाम यदि आप ऐसा करेंगे तो सब पापों से छूटकर कर विष्णु लोक प्राप्त करेंगे नहीं तो पुनः ऊपर लौटने से वंचित रहकर उत्तरोत्तर नीचे के लोकों में ही जाते रहेंगे मैं आपके हित की ही बात कहता हूँ आप इसे स्वीकार कीजिए सत्संगतिम गुर हरिम शरण्यम श्रीराघवोपात सीताषण हे रावण आप अहनि सत्संग कीजिए और जिनके शरीर की कांति मरकत मणि के समान है तथा सुग्रीव लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं उन शरणागत वसल धनुर्बाणधारी धनर्माणधारीघुनाथ जी का सीता जी के सहित भजन कीजिएमदाध्यात्मरा बाहिरी उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे चतुर्स